لال جوتے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کیرن نام کی ایک حسین بچی رہا کرتی تھی وہ اپنی امی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتی تھی کیرن بہت ہی غریب تھی اس کے پاس پیر میں پہننے کے لیے جوتے تک نہیں تھے وہ ہمیشہ لکڑی کے جوتے پہنتی تھی جو اس کی ماں اس کے لیے بناتی تھی جوتے سخت ہونے کی وجہ سے کیرن کے پیروں میں چوٹ لگ جاتی تھی جلدی केरन की अम्मी बीमारी का शिकार हो गई। केरन सारा वक्त अपनी अम्मी की देखभाल में गुजारती। एक बार जब वो घर की जानिब आ रही थी तो केरन को एक डिब्बे में लाल जूते नजर आए। डिब्बा रास्ते पर ही पड़ा था। केरन को जूते बहुत पसंद आए। उसने तय किया कि जूते घर ले जाएगी पर केरन की अम्मी <coughs> तुमको रास्ते की किसी भी चीज को इस तरह घर नहीं लाना चाहिए। वो किसी और का है, बेटा। ये चोरी है। कोई अपने लाल जूतों की जोड़ी को तलाश कर रहा होगा। उन्हें अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए, आमी। इसे रास्ते पर क्यों छोड़ा? ओह, कैरन, इतनी जिद्दी मत बनो, बेटा। पता है हम गरी वादा करो कि तुम ये जूते कभी नहीं पहनोगी। कैरन गमगीन थी, पर वो माँ का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इसलिए उसने वादा कर दिया कि वो इन जूतों को कभी नहीं पहनेगी। वक्त गुजर गया, पर कैरन अब भी उन लाल जूतों के बारे में ही सोचती रहती थी। अम्मी ये बात क्यों नहीं समझ रही? अगर इतने प्� ایک ہفتے بعد کیرن کی امی کی بیماری کی وجہ سے وفات ہو گئی کیرن بہت بہت غمگین ہو گئی پر اس نے ایک عجیب حرکت کی امی کی وفات پر اس نے لال جوتے پہن لیے جو کوئی بھی وہاں موجود تھا وہ کیرن کے پیروں کو ہی دیکھ رہا تھا کیرن نے اس کی پرواں نہیں کی اس کو جوتے بہت پسند آئے تب ہی ایک بڑی عورت اپنی بگی پر بیٹھے قبرستان سے گزر رہی تھی वो बूढ़ी औरत बहुत ही रहम दिल थी। उसने जाना कि ये नन्ही लड़की यतीम हो गई है। उसने तय किया कि वो लड़की को गोद ले लेगी। ओह मेरी प्यारी बेटी, आओ मेरे साथ। मैं तुम्हें घर और अच्छा खाना फराहम करूंगी। तुम पर लिखकर अपना नाम रोशन करना। ओह, ये क्या पहना है तुमने अपने पैरो नहीं, ये मुझे पसंद है, ये मेरे है। ओ, बेटी, इतनी जिद्दी मत बनो। मैं तुम्हें इससे अच्छे जूते दूंगी पहनने के लिए। उस बूढ़ी औरत ने कैरन को मजबूर किया कि वो अपने लाल जूते उतार दे। कैरन गमगीन थी कि उसे अपने लाल जूते खोने पड़े। उस बूढ़ी औरत के घर में और कोई छोटा � और कैरेन के पास अब नए जूते भी थे, पर वो जूते नहीं ले थे। कैरेन को तो अपने वो लाल जूते ही याद आ रहे थे। वो हमेशा उनके बारे में ही सोचती रहती थी। नहीं जाने क्यों कोई भी मुझे मेरे खूबसूरत लाल जूते पहनने नहीं देता। मैं उनको एक दिन जरूर पहनूंगी और तब कोई भी मुझे रोक � पर उसके साथ उसकी जिद भी बहुत बढ़ गई थी। कैरन को समझाना बहुत मुश्किल था। मैं ये नहीं खाऊंगी। मुझे चावल चाहिए। पर मैंने तो यही लजीज खाना बनाया है। एक बार इसको चख कर तो देख लो। नहीं, मैं भूखा रहना पसंद करूंगी। बूढ़ी औरत कैरन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो से भूख वक्त गुजरता गया। अब कैरन के पुराने लिबास छोटे और नीले जूते भी अब फंसने लगे थे। बूढ़ी औरत को ये देखकर एहसास हुआ कि अब कैरन के लिए नए लिबास और जूते खरीदने चाहिए। जैसे ही वो दुकान में खरीदारी के लिए दाखिल हुए, कैरन को नजर आए वो अपने लाल जूतों की जोड़ियाँ। ओह, य कैरन कुछ ऐसा खरीदो जिसे तुम हमेशा पहन सको। अगर हम किसी के वफात पर गए, तो तुम ये लाल जूते वहाँ पहन सकती हो क्या? देखो, ये तहजीब के खिलाफ है। मेरे पास कम पैसे हैं, जिसमें तुम्हारे लिए दो जोड़ी जूते नहीं आ सकते। या तो फिर हमको घर लौटना पड़ेगा। मेरे पैरों में दर्द है, मैं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये पसंद है और मुझे ये चाहिए। अगर आपने मेरे लिए ये नहीं खरीदा तो मैं ज़िंदगी भर कभी जूते नहीं पहनूंगी। इतनी जिद्दी मत बनो मेरी बेटी। किसी दिन तुमको ये जिद्द भारी पड़ेगी। पर कैरेन कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी। उस बूढ़ी औरत ने उसके लिए लाल जू पैसे ही नहीं बचे और वो घर को वापस लौटाए। रास्ते भर वो बूढ़ी औरत वजनी सामान की वजह से दर्द महसूस करती रही। मगर कैरन हवा में लहरा रही थी, खुशी से नाच गा रही थी। मगर कैरन को बूढ़ी औरत के दर्द का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। अगले दिन उस बूढ़ी औरत को किसी की वफ़ात में जाना था। کیرن ہمیں شہر میں کسی کی موت پر دکھ ظاہر کرنے چانا ہے میرے ساتھ چلو پر ان لال جوتوں کو بلکل مت پہننا ان کو برا لگے کیرن اپنے کمرے میں جا کر کالے جوتوں کو دیکھنے لگی پھر وہ لال جوتوں کی جانب بڑھی اور انہیں پہن لیا اس نے اپنے پیروں کو لباس سے چھپا لیا تاکہ وہ بوڑی عورت ان لال جوتوں کو نہ دیکھ لے قبرستان میں سارے لوگ کیرن کے پیروں کو ہی دیکھے جا رہے تھے اس کی نظر میں کسی بھی مرنے والے کے لیے کوئی بھی عزت نہیں تھی ان میں سے کسی نے اس بوڑی عورت سے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے بوڑی عورت شدید غصہ ہو گئی اس نے قیرن کا ہاتھ پکڑا اور قبرستان سے باہر نکل گئی اوہ زدی لڑکی یہ کیا کیا تم نے جب میں نے تاخید کی تھی کہ یہ وہاں مت پہننا تو پھر تم نے کیوں پہنے پر یہ میرے جوتے ہیں میں جہاں جاؤں گی وہاں اسے پہنوں گی एक बड़ा फौजी वहां से गुजर रहा था। उसने ये सारा मंजर देखा। और जब बूढ़ी औरत और कैरन अपनी बगी की जानी जा रहे थे, वो शख्स कैरन के पास आया। वो पैरों की जानिब झुका और जूतों से कुछ कहने लगा। अपने मालिक की तरह जिद्दी बनो और रोज तेज नाचो, समझ गया ना तुम? ये कहकर उस शख्स न جائیے یہ آپ کیا کر رہے ہیں اوہ میں تو صرف تمہارے خوبصورت ناشنے والے جوتوں کو دیکھ رہا تھا تم ایک بہت اندہ ناشنے والی بنوگی. کیرن خوش ہو گئی وہ فوجی کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ کتنا پیتری ناشتی ہے اس نے بگی میں بیٹھنے سے پہلے کچھ ناش فوجی کو کر کے بتایا بڑی عورت بھی اس کے ساتھ تھی مگر تب ہی اوہ اوہ میرا ناش روک کیوں نہیں رہا میرے پیر تھم کیوں نہیں رہے ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ओह कैरन तुम ये क्या कर रही हो? यहाँ वापस आओ। लेकिन कैरन नाचते हुए बहुत आगे निकल गई। पर लाल जूते उसकी कोई भी बात नहीं मान रहे थे। वो भी जिद्दी हो चुके थे। वो कैरन को जंगल के अंदर ले गए। फिर पहाड़ों पर। वो नाचती और नाचती ही जा रही थी। कैरन के प वो अपने घर और बिस्तर को याद कर रही थी और सबसे ज़्यादा वो उस पूरी औरत को याद कर रही थी पर चूते रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे वो दिन रात पसीना पसीना होते जा रही थी ओह कोई मेरी मदद करो मैं बहुत थक गई हूँ पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आया कैरन अफ़सोसज़ा रह गई चूते आखिरकार कैरन उन लाल जूतों को उतारने में कामयाब हो गई जूते अब पैरों से निकल गए थे मगर तब भी नाच रहे थे कैरन के पैर अब टूट चुके थे वो लकड़ी के सहारे के बिना चल भी नहीं पा रही थी ओ, ओ, ओ, मेरे जख्मी पैर मुझे घर जाना है कैरन जैसे-तैसे अपने घर पहुंच गई उसका पीछा करते हुए उसके लाल जूते भी वहां पहुँच गए। बूढ़ी औरत कैरन को देखकर बहुत खुश हो गई। उसने उसे खाने को दिया और सुला दिया। अगले दिन कैरन बाजार जाने के लिए बाहर निकली। पर जैसे ही उसने दरवाजा खोला, लाल जूतों को उसने बाहर दरवाजे पर नाचते हुए पाया। जूते नाच रहे क्यारेन को जल्द ही एहसास हो गया कि ये उसका ही कसूर है। मुझे जिंदगी भर इतनी जिद नहीं करनी चाहिए थी। मेरी तरह मेरे लाल जूते भी जिद्दी बन गए हैं। मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, ना मदरसा, ना बाजार। मैं कहीं नहीं जा सकती हूँ। मैं बहुत पश्यमा हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? ओह, मे अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो अपने किए पर, तो तुम्हारी दुआ जरूर कुबूल होगी। कैरा ने दुआ मांगना शुरू कर दिया। दिन और रात, उसने अपनी आंखें खोली, तो उस बूढ़े फौजी को देखकर हैरान हो गई, जो उसे उस गांव में मिला था। अब वह बिल्कुल सामने खड़ा था। बेटी, मुझे खुशी हुई कि तुम्� इन अल्फाज के कहते ही बूढ़ा वहां से गायब हो गया और वो जूते भी कैरन और वो बूढ़ी औरत तब सुकून से जिंदगी बसर करने लगी कैरन ने फैसला किया कि खूब पढ़ाई करेगी और लाल जूतों को अपनी जिंदगी में कभी भी दाखिल नहीं होने देगी सीधी बनना अच्छी बात नहीं बच्चों कभी ना कभी